फैमिली जिंदल ऑफ क्या आपके पास बच्चों के लिए कोई अच्छी किताब है जी कुछ किताबें हैं यह किताब देखिए ये तो अंग्रेजी में है आपके पास कोई हिंदी की बाल पुस्तक नहीं है नहीं सर मगर पापा मुझे थोड़ी सी अंग्रेजी तो आती है हाँ लेकिन तुम्हारे पास एक भी हिंदी की किताब नहीं है चलो किसी और बुक में देखते हैं नहीं पापा मुझे यही किताब चाहिए ठीक है ठीक है अच्छा ये तो बताओ कि तुम दोनों की माँ कहाँ है वे उधर किसी आंटी से बात कर रही है बीना जरा एक मिनट इधर आओ मदन तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए खिलौने भी नहीं हाँ मुझे एक अच्छा सा खिलौना चाहिए ठीक है उमेश सुनिए मेन गेट के पास ही एक खिलौने की दुकान है मैं मदन के साथ वहीं जा रही हूँ हेलो आप लोग कहाँ हैं हम लोग यहीं हैं आप लोग कहाँ हैं हम लोग अभी भी उसी खिलौने की दुकान पर हैं एक काम कीजिए आप मोहन के साथ यहीं आइए दुकान ठीक मेन गेट के सामने है